सल भगवान की सदगुरदेव परमादरणी प्रातस्मरणी अनंत समलंकृत श्री सद्गुरुदेव भगवान के एवं पूजश्री प्रेमप्री जी महाराज के युगल पावन पवित्र चरणारविंदों में बारंबार वंदन हमारे आराध्य की अनुराग भरी गाथा से अनुराग रखने वाले भक्तवृंद ओम मातृशक्ति आप सभी भी उन्हीं के ही अनेकानेक रूपों में विराजमान हैं ये संपूर्ण आकृतियां उन्हीं की ही निहार करके आप सबके भी पावन चरणों में मैं बारंबार वंदन करता हूं द्वारिका का वह पावन पवित्र वातावरण हमारे जीवन धन गोविंद अपनी लीला का उपसंहार करने वाले हैं देवताओं ने श्याम सुंदर के श्री चरणारविंद में अपनी भावभरी अभिव्यक्ति व्यक्त की है और श्याम सुंदर ने जाने की स्वीकृति भी दे दी है भगवान के बहुत अंतरंग सखा भगवान के ही प्रतिमूर्ति भगवान के ही श्री उत्सव मूर्ति श्री उद्धौ जी महाराज एकांत शांत वातावरण में गोविंद को मिलते हैं और पहले तो प्रार्थना करते हैं कि हे जीवन धन हे प्रेमास्पद हे सर्वस्व आप अपने साथ ही मुझे ले चलिए क्योंकि आप चले गए तो हमनाथों का नाथ कौन रहेगा हमें कौन संभालेगा और बाद में इन्होंने कहा वैसे तो मैं आपका उच्छिष्ट भोजीदास हूं मैंने जीवन भर आपका प्रसाद ही ग्रहण किया है आपके उतरे हुए वस्त्र पहने हैं आपका उच्छिष्ट प्रसाद पाया है तो ये माया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी माया से मैं पार चला जाऊंगा तो भगवान को ऐसा लगा कि ऐसे उद्धव यहां रहना चाहते हैं अथवा भगवान का मानस भी यही था कि उद्धव यहां रहें किंतु उद्धव ने रहने की स्वीकृति दी कि हम रहेंगे यहां भगवान को लगा कि जगत में रहने के लिए कुछ सूत्र चाहिए कारण क्या है कि आप चाहे कितने अच्छे बनकर के रहो समाज के लोग आप पर प्रहार करने में छोड़ने वाले नहीं हैं और मैं परमादिया पूज्य आनंदमयी मां की वाक्य शैली में एक बात कहूं पूज्य मां तो यह कहती थी कि अगर दोष दिखता है तो उस एंगल में व्यक्ति वो खड़ा है तो उसको वही दिखेगा अब जो दिखता है सो बोलता है अथवा जो उसकी मानस में भरा हुआ है वो बोलता है अब आप कभी विचार कीजिए कि अगर टेब रिकॉर्डर में गालियां भरी हैं किसी कैसेट में गालियां भरी हैं तो आप लगाओगे तो गाली ही तो सुनाएगा वो अब हम आशा उससे करने लगे कि वह हमको लोरी सुनाए तो हमारी नासमझी होगी क्योंकि जिसमें जो भरा हुआ है वह वही निकलेगा तो ठाकुर जी ने शिव उद्धव को कहा कि जो श्रेय के कामी हैं अर्थात जिनका अध्यात्म पथ है ऐसे व्यक्ति की सहन शक्ति होनी चाहिए यहां तो ऐसे ठाकुर जी ने वाक्यों का प्रयोग किया है कि कोई उसका गला पकड़ करके भी बाहर निकाल दे तो पीड़ा न हो गाली भी दे तो पीड़ा न हो अरे कहां तक कहें ऊपर कोई थूक दे तब भी पीड़ा न हो भोजन में मलमूत्र का परित्याग कर दे तब भी पीड़ा न हो वही श्रेय का कामी है श्री उद्धो जी महाराज ने यह सुनकर के कहा जीवन धन एक बात कहूं मुझे तो नहीं लगता है कि ऐसे लोग संसार में होंगे हां आपके धर्म में कोई निरत हो भागवत धर्म में निरत होकर जीवन व्यतीत कर रहा हो तो उसके जीवन में ये घटनाएं घट गट सकती हैं नहीं तो ये बहुत कठिन है हमारे सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जब इस प्रकार से उन्होंने कहा कि बड़े बड़े विद्वान भी विदुषा में विश्वात्मन प्रकृतेह बली ऐसी ये प्रकृति बड़ी बलवान है और आप तो विश्वात्मन हो आप तो सबकी आत्मा में बैठे हो तो आप समझ ही सकते हो कि शरीर पर कोई प्रहार करता है तो कितनी पीड़ा होती है चाहे बाणी के द्वारा हो चाहे अस्त्र शस्त्र के द्वारा हो शुदेव जी महाराज कहते हैं जब इस प्रकार के वाक्यों का प्रयोग किया श्री उद्धो ने तो हमारे जीवन धन उद्धव जो भागवत मुख्य हैं और अपने यदुवंशियों में भी जो मुख्य हैं अपने भ्रत्य की वाणी को सुनकर के सेवक की वाणी को सुनकर के जो मंद मंद मुस्कराने वाले हैं उन्होंने बोलना प्रारंभ किया अरे बृहस्पति के शिष्य बारहस्पत्य सवई नात्र साधुर वई दुर्जने रितईही मैंने कल निवेदन किया था यहां श्याम सुंदर ने उनका नाम उद्धव भी नहीं कहा बृहद बल भी नहीं कहा या भी नहीं कहा कि आप श्रेष्ठ मंत्री हैं कई बार क्या होता है कि जिस वंश परंपरा में हम पैदा होते हैं उस वंश परंपरा का नाम ले दिया जाता है जैसे बार बार श्याम सुंदर जब गीता का उपदेश देते हैं तो अर्जुन को कई बार शब्द प्रयोग भारत शब्द से भी प्रयोग करते हैं कई बार पार्थ शब्द से भी संबोधित करते हैं किंतु जहां जिस शब्द का प्रयोग करते हैं ठाकुर ध्यान दीजिए उसके पीछे कोई ना कोई रहस्य होता है अब यहां जो गुरु का शब्द प्रयोग करके वार्षपत्र शब्द का प्रयोग करके एक शब्द मानो बताना चाहते हैं सच में मैं, मैं निवेदन करूं कोई शास्त्र पढ़ करके विद्वान तो बन सकता है कोई शास्त्र पढ़कर के विद्वान तो बन सकता है किंतु बिना साधु की सेवा के वो साधु नहीं बन सकता है साधु बनने के लिए किसी साधु की सेवा बहुत जरूरी है अगर आपने साधु की सेवा नहीं की है किसी संत की सेवा नहीं की तो आपके जीवन में साधुता नहीं आएगी प्रवचन करना एक अलग बात है विषय को अभिव्यक्त कर देना एक अलग बात है जितने अच्छी लच्छेदार भाषा में बोला जा सकता है पढ़ करके किंतु जीवन में साधुता आए इसके लिए गुरुजनों की सेवा बहुत जरूरी है इसलिए मानो गुरु शब्द का प्रयोग करके कि तुमने गुरुजनों की सेवा करके विद्या अध्ययन किया है अच्छा नरण ये गुरुजनों की जो सेवा करने में एक विशेषता क्या है संसार में आप रहोगे ना संसार की सेवा यदि आप करोगे सेवा संसार की वो होती है समाज की सेवा होती है तो समाज की सेवा करने वाले लोग अधिकतर समाज की प्रशंसा के द्वारा अभिमानी बन जाते हैं क्योंकि कारण क्या है कि समाज में कोई अच्छा काम करोगे तो सब लोग प्रशंसा करेंगे और करना भी चाहिए प्रशंसा करने से व्यक्ति का मनोबल बढ़ता है कोई अच्छा काम करें जैसे कोई बच्चा अच्छा काम करके आए तो कहा वाह बेटा बहुत अच्छा किया तो बच्चे का मनोबल बढ़ेगा वह दोबारा और प्रयास करेगा कि अच्छा से अच्छा कर्म करें जिससे हमको लोग थैंक यू बोले धन्यवाद बोलें ये परंपरा है ठीक है करना भी चाहिए किंतु यदि साधक सजग न हुआ उसमें तो अभिमान हो जाएगा और यदि अभिमान हो जाएगा तो पतन होगा अच्छा गुरुजनों की सेवा में चांस नहीं है आप कहोगे गुरुजनों की सेवा में चांस क्यों नहीं है आप कितना भी अच्छा काम करोगे तो गुरुजन आपको प्रशंसा करने वाले नहीं है वो जिससे प्रेम करेंगे उसको फटकार और लगाएंगे मैं तो पूज्य स्वामी श्री ओंकार जी महाराज के चरणों में लगभग 18-20 साल तक सेवा का अवसर मिला बचपन में और भी कई संतों की सेवा की तो मैं कई बार देखता था कि मैं कोई कथा करके आऊं और लोग प्रशंसा करते हों हमारी और मैं आ जाऊं कहीं और महाराज जी की दृष्टि पड़ जाए कि वो आ गया है तो कहते थे उसको क्या आता है वो तो मूर्ख है ऐसे बोलते थे उसको क्या आता है उसको तो मूर्ख है और यदि हम देखें कई बार हम सामने नहीं हैं तो गदगद होते थे कहते थे चेला हमारा है ये देखिए जब कोई प्रशंसा करता था तो कहते थे चेला हमारा है सामने फटकार लगाते थे यहां भी उन्होंने एक बार पूरी कथा सुनी प्रेमपुरी में पांचवें माले में तो बात तो ये हुई थी कि हम कमरे में लेटकर सुनेंगे किंतु कुछ देर कमरे में सुनते थे कुछ बार वहां सुनते थे तो जब मैं विपुल में जाता था उनके साथ सेवा में तो कमियां ही बताते थे ये गड़बड़ी ये गड़बड़ी ये गड़बड़ी मैं भी सुनता था किंतु कभी ये नहीं लगा कि ऐसा क्यों करते हैं और उनकी करुणा से उनकी कृपा से जीवन में बहुत उत्थान हुआ हम तो इन महापुरुषों का नाम भी लेते हैं तो हमारा हृदय गदगद हो जाता है कि उन्होंने करुणा करके सुधारा हमारे महाराजी की सेवा में एक संत थे महाराष्ट्र ने कभी व्याख्या की गुरु शब्द की कि गुरु माने होता है जो गुरुराय है महाराष्ट्र की तो वित पत्ति अलग होती थी अभी आप सुन ही रहे थे इतने मस्ती में बोलने वाला तो मैंने कभी सुना नहीं बरेली की बाजार में झुमका गिरारे और इतनी मस्ती में बोल रहे हैं वो तो ये तो सोत्रीय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष है महारि हमारे और मुझे तो कई बार लगता है कि जितना ही आनंद श्रुति बोलने में ले लेते ले ले उतना आनंद इन गानों में भी ले लेते ले हूं अर्धाली में अभी जब आए तो सुनी रहे थे तो महात्मा ने कहा कि महाराज आप तो ऐसे गुरु हैं नहीं कि आप गुर्राते नहीं हो आप तो कुछ कभी कहते ही नहीं हो तो महाराष्ट्री ने कहा यदि मैं कहने लगू तो तुम भाग जाओगे और सच्ची घटना हुई उन्होंने कहा नहीं महाराज आप देखिए मैं भागूंगा नहीं आप गुर्राओ तो सही आप डाटो तो सही बड़े अंतरंग सेवक थे तो महाराज श्री जब चले बाबा के आश्रम में गुरु गुरुनिष्ठा महाराष्ट्र की हमारी बड़ी अनोखी थी रोज बाबा के आश्रम में महाराज जी के दर्शन करने जाते थे बाबा के और वहां कथा होती थी तो जाने लगे तो उससे थोड़ा तेजी चलने लगे तो आवाज चप्पलों की हुई तो बोले मूर्ख कहीं तुमको चलना नहीं आता ठीक चलो फिर कथा में बैठे तो कथा में सिद्धासन में बैठ गए गुरुजनों के सामने सिद्धासन में नहीं बैठना चाहिए बोले तुमको बैठना नहीं आता है कुछ बोल रहे थे बोले गुरुजनों के सामने ऐसे है बोलते हैं बाद में बोले कि महाराज क्या बात है नाराज हैं क्या आज अभिप्राय ये हैं कि सहन शक्ति गुरुजनों की सेवा से ही मिलती है क्योंकि वह गुरुजन हमारे शरीर के अहंकार को बढ़ाते नहीं है भाई बात ये है कि शरीर के प्रति जो हमारी अहमता बनी हुई है इसलिए जब हम गुरुजनों के चरणों में जाते हैं आप देखेंगे वो नाम ही बदल देते हैं भाई नाम और रूप के साथ तो आसक्ति होती व्यक्ति की हमारा ये नाम है और हमारा ये रूप है तो रूप भी बदल दिया जाता है बाल घुटा दिए गए जो आप कपड़े पहनते थे वो बदल दिए गए लाल ये कहीं कपड़ा पहनो रूप गया और जिस नाम से आप विख्यात थे पहले जिस नाम से आप जाने जाते थे वो नाम भी हटा दिया गया नाम रूप दोनों गए तो दोनों के प्रति आसक्ति थी व्यक्ति की तो शरीर में जो अहंकार है अहंतावृत्ति है उसी को अतना उद्देश्य गुरुजनों का मिटाना तो जो गुरुजनों की सेवा में रहते हैं उनके ये जीवन में गुण आते हैं शिव भगवान कहते हैं अरे बृहस्पति के शिष्य मैं तुम्हारी वाणी का एक बार समर्थन करता हूं तुम्हारी वाणी का समर्थन करने का अभिप्राय उन्होंने कहा था महाराज ऐसे संतों के दर्शन विदुषा में विश्वात्म प्रकृति बली ऐसी अरे विश्वात्मन प्रकृति बड़ी बली है महाराज दुष्टों की वाणी को सुनकर के सहना थोड़ा कठिन है ऐसे लोग कम हैं इन्होंने कहा बिल्कुल मैं कहता हूं न त्र साधुर वही दुर्जने रीतई आज ऐसे साधुओं के दर्शन दुर्लभ है जो दुर्जनों की बाकवाणी से अर्थात बाकवाण से घायल न हो आप लोगों ने कभी सुना होगा कि बाण से ज्यादा पीड़ा होती है वाणी की बाण का घाव एक बार भर जाता है किंतु तो वाणी का घाव नहीं भरता है इसमें दो शिक्षाएं हमारे आपके लिए दो शिक्षाएं ऐसी हैं एक तो हम कठोर न बोलें, यह हमारे साथ है ये हम बर्ताव कर सकते हैं और दूसरा कोई कठोर बोले तो हम दुखी न हो आप दुनिया में यह नहीं सोच सकते हो कि कोई कठोर न बोले हमारी जो चेष्टा है वो हम ये समझते हैं कि हम तो कठोर बोले सामने वाला दुखी ना हो और सामने वाला कठोर न बोले हम लोग तो यही चाहते हैं किंतु तो ये उल्टा प्रयास है उल्टा प्रयास ये है कि संसार को नहीं सुधारा जा सकता है अपने को सुधारा जा सकता है आप संसार से आशा नहीं कर सकते कि वो गाली न दे वो आपकी प्रशंसा ही करे ये संभव नहीं है सारे संसार के कांटे निकल जाएं, तब हम यात्रा करेंगे संभव नहीं है अगर हमको यह पथ पर चलना है तो अपने पैरों में पादत प्राण पहन संभव है कोई व्यक्ति सोचे कि सारे संसार के कांटे निकल जाएं कांटे हो ही नहीं तब मैं घूमूंगा तो संभव नहीं है संभव यह है कि हम अपने पैरों में पादत्राण पहन लें जैसे पादत्राण पहनने से जूतियां पहनने से पैरों की सुरक्षा हो जाएंगी वैसे ही अध्यात्म का कवच धारण करने से आपके अंतकरण की सुरक्षा हो जाएगी अध्यात्म का कवच यह अध्यात्म का कवच है विचार का कवच है चिंतन का कवच है आप देखेंगे भी ठाकुर जी सुनाएंगे दुरक्तर भिन्न आत्मानम या समाधातुम ईश्वरा ईश्वर माने समर्था सच में ऐसे सामर्थवान हम बने कि दुर्जनों के बागवान आए और हमारे हृदय को छेद न पाए भेदित न कर पाए ज रामचरितमानस का चिंतन कर रहा था तो संत प्रवर्ष्री तुलसीदास जी महाराज ने वर्षा ऋतु का वर्णन किया है किस कांड में तो वर्षा ऋतु का जहां वर्णन किया है तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जब मेघ बरसते हैं तो मेघों के बरसने की जो पीड़ा है वो पहाड़ों को होती है पहाड़ों पर चोट लगती है ना किन्तु पहाड़ लोग कैसे उनके महाराज वर्षा को सहन करते हैं जैसे सज्जन लोग दुर्जन की बागवाणी को सहन करते हैं लीजिए जैसे मैं चिंतन करने लगा कि जैसे मेघों का वर्सना प्राकृतिक है सहज है वैसे दुर्जनों का बोलना भी सहज है हम तो कई बार देखते हैं बेचारे दुर्जनों को पता भी नहीं चलता कि मैं क्या बोल गया हूं और उनको यह भी नहीं पता चलता कि इस वाणी से कोई घायल भी हो रहा है उनको पता नहीं चलता है। वो सहज स्वभाव से बोलते हैं जैसे मेघ सहज स्वभाव से बरसते हैं अब मेघों को क्या पता कि हम इतना बरसेंगे तो किसी को पीड़ा होगी ऐसे इन दुर्जनों को भी ठाकुर जी महाराज ऐसी विलक्षण लीला है हमारे संत ऐसा मधुर चिंतन भी करते हैं तो शिवाजी महाराज की यह युक्ति आज मैं पढ़ करके सोच रहा था वाह इसलिए उनका कोई दोष नहीं है दुर्जनों का कोई दोष नहीं है कि वह अदुष्टवाणी बोले दोष हमारा है कि जो हम सह नहीं पाते हैं असावधानी हमारी है कि हम विचलित तो हो जाते हैं हमारे अंतकरण की तैयारी नहीं है या मान लीजिए न तथा तप्यते विद्ध पुमान वाणी सुमरगम सुमर्गी ही यथा तुदंती मरमस्था क्या शताम पौरो जो दुष्टों की बाणी है वह जैसे हमको पीड़ा दे जाती है वैसा पीड़ा बाण से नहीं होती है इसलिए भाई बात यह है कि अपने को बाणी बोलते समय सजगता रखनी चाहिए हमारे संत कहते हैं बाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए और को शीतल करे आप शीतल हो अमारे महाराज जी ने सुनाया कि एक जगह बहुत बड़ा संत सम्मेलन हो रहा था एक महात्मा किसी कारण से नाराज थे और गालियां देने लगे महक से कठोर वचन बोलने लगे तो एक संत ने उठकर के कहा महाराज जी आप अपनी जेब में एक शहद की शीशी रखा करो आप लोगों ने सुना होगा जब बोलने का मन हो तो उसमें शहद चाट लिया करो कम से कम मीठा मीठा तो बोलो भाई मधुर मधुर बोलो वैसे तो नारायण बात ये है कि जो हम खाते हैं उसी की डकार तो आती है और एक जगह तो तुम्हारि ने ये भी कहा कि व्यक्ति की बाणी से पता चलता है ये कहां से आया है ये आया कहां से है? नर्क आदि से भट्टी से निकलकर आया होगा बेचारा तो यदि सांस लेगा तो गरम गरम ही तो निकलेगी अब नरक आदि से आया होगा तो गाली ही तो देगा और क्या देगा सज्जन पुरुषों के साथ महाराज वाणी से पता चलता है कि ये इसका व्यवहार इसकी कैसे लोगों के साथ उठना बैठना है वाणी से पता चल जाता है कैसे लोगों के साथ उठना बैठना है इसका कैसा चिंतन है ठाकुर जी कह रहे हैं कि हम आपके सामने कथयंती महत्वपुण्यम इतिहास नवोद्धव तमहम वर्ण श्यामी निबोध सुसमाहिता अब यहां संबोधन श्री उद्धव को उद्धव कर रहे हैं हे उद्धव जी महाराज बड़े बड़े महात्मा लोग वृद्धजन संत पुरुष एक इतिहास कहते हैं इस विषय में इतिहास कहने का अभिप्राय यह है कि ऐसी घटना निश्चित रूप से घटी थी क्योंकि ऐसे कोई बात कह तो लोग सोचते हैं कि जैसे उपन्यास की बात तो जो होती वो कल्पना होती है लेखक अपने मन के आधार पर कल्पना करता है तो यह घटना कोई हम कल्पना से नहीं सुना रहे हैं यह घटना घटी थी जो घटना हम सुनाने के लिए तुम्हें जा रहे हैं उद्धव जो इतिहास तुम्हें सुनाने के लिए जा रहे हैं वह इतिहास हमारे महात्मा लोग संत लोग सुनाते हैं मैं भी तुम्हें वही सुनाऊंगा निबोध सुसमाहिता आज मैं प्रातःकाल चिंतन कर रहा था कि पूरे जीवन का भगवान तो वैसे अनुभव स्वरूप क्या हो तो शास्त्र स्वरूप ही है किंतु जब गीता का उपदेश भगवान ने दिया था तब भगवान की जो आयु थी शरीर की वो नब्बे साल की थी लगभग 90 वर्ष में 90 वर्ष की आयु में भगवान ने गीता का उपदेश दिया अर्जुन को और 125वें वर्ष में लास्ट वर्ष का प्रवचन है ये तो जो लास्ट वर्ष का प्रवचन है जाने के समय का प्रवचन है भाई जैसे जैसे अवस्था बढ़ती है ना वैसे, वैसे वैसे व्यक्ति का अनुभव भी बढ़ता है अब जैसे हमने शुरू शुरू में जो प्रवचन प्रारंभ किया था उसके और आज में बहुत फर्क होगा क्योंकि अभ्यास भी बढ़ता है अनुभव भी बढ़ता है लोगों से मिलते हैं तो युक्तियां भी बढ़ती हैं कई चीजें तो अवस्था में ही आती हैं अवस्थाजनक जो अनुभव है कई चीजों का इसलिए कई लोग महाराज वो दिखाते हैं अभिमान के कारण बाल अगर सफेद हो जाते हैं तो कहते क्या समझते हो मैंने कोई बाल धूप में थोड़ी सफेद किए हैं ये भी दिखाते हैं प्राय क्या हमारे जीवन का अनुभव ही तो है हमारे पुजमा जी महाराज बीमार थे तो हम लोग रोज जाते थे हिंदूजा आज पे तो एक ड्राइवर था वो जो ले जाता था एक दिन पीछे से उसको किसी ने हारन बजाया हमको लगता है वो ड्राइवर पचास साठ साल का साठ साल का होगा तो पीछे से बहुत ज्यादा हारन बजाया कि तुमने गलती की है कुछ तो ऊपर से उसने तो बाल काले करा रखे थे महाराज बाल जो काले कराते हैं कुछ दिन के बाद वो फिर पीछे अंदर से सफेद निकलते हैं तो अंदर सफेद थे ऊपर काले थे तो उसने क्या किया कि खिड़की खोल करके अपने बालों को ऐसे करके ऐसे दिखाया उसको मैं हम और स्वामी गोविंदानंद जी महाराज बैठे थे हम तो कुछ समझ ही नहीं पाए और बाद दिखा करके बाल फिर गाड़ी चलाने लगा तो मैंने पूछा कि भाई ये मतलब क्या इसका जो तू दिखाया उनको इसका अर्थ क्या है तो कहा कि मैंने इसलिए दिखाया कि मेरे को गाड़ी चलाते चलाते बुढ़ापा आ गया है और तुझे मुझे गलती बता रहा है मुझे गलती बता रहा है मुझे चलाते चलाते बुढ़ापा आ गया है और मैं गलती करूंगा तो मैं हंसने लगा मैं सोचा कि वाह देखो बाल सफेद हो जाने का भी थोड़ा गौरव होता है कि हम बड़े हो गए ना तो भगवान ने ये जो ज्ञान की चर्चा की है नारायण ये लास्ट के समय पर पूरे जीवन का सार सर्वस्व है ठाकुर जी के साथ में एक बचपन से लेकर के क्योंकि इनको भी गाली सुनने का अभ्यास है भरी सभा में शिशुपाल ने महाराज तो गालियां दी ही दी हमको लगता है कि ऐसी गाली आपको कभी नहीं मिली होगी उसने जो गालियां दी एक बार मैं गालियां पढ़ रहा था किसी संत ने निन्यानवे गालियां लिखी थी कि कौन कौन सी गालियां दी तो मैं जब वो गालियां पढ़ने लगा तो मैं तो दंग रह गया कि ऐसी ऐसी गालियां तो हमारे जीवन में आज तक किसी ने नहीं दी है अरे उनके मां पर भी नहीं छोड़ा पिताजी को भी नहीं छोड़ा उसने जाति को भी नहीं छोड़ा बहन को नहीं छोड़ा भाभी को नहीं छोड़ा किसी को छोड़ा ही नहीं उसने ऐसा कोई संबंध नहीं हो सकता जिस संबंध में उसने गालियां ना दी हूं ठाकुर जी को किंतु तब भी वो मुस्कराते रहे तो उनको गाली सहने का भी अभ्यास है और गाली की मिठास का भी पता है गाली में भी एक अपनी मिठास होती है तो उस मिठास का पता है उनको इसलिए महाराज ये कह रहे हैं कि हमने जो तुम भी समाहित तो होकर के सुनो कारण क्या होता है कि कई बार जब हम किस्सा कहानी सुनाने लगते हैं इतिहास सुनाने लगते हैं तो श्रोता सावधान नहीं रहता और श्रोता ही तो सहज बात है कोई दर्शन की बात होती है फ्लास्फी की बात होती है तो सजग होकर सावधान होकर सुनता है तो अर्जुमरण को श्री उद्धव जी महाराज को कहीं ऐसा न हो कि इतिहास है इसलिए बुद्धि इधर उधर हो जाए बोले तमहम वर्ण श्यामी निबोध सुसमाहिता सुसमाहित होकर के आप ये हमारी वाणी को सुनो, जो मैं बोल रहा हूं केन चित विक्षुणा परिभूते न दुर्जन ही स्मरता ध्रत युक्तन विपाकम निज कर्मणाम कोई भिक्षुक है भिक्षुका्थ तो हमारे संत लोग सन्यासी कर देते हैं किंतु तो भिक्षुक माने भिक्षुक रखिए कोई भिखारी है और ये भिखारी दुर्जनों से घिरा हुआ है जब दुर्जन लोग इसको सुनने को भी मिलेगा जब भगवान इस लीला का विस्तार करेंगे अब जब दुर्जनों से घिरा हुआ है दुर्जन लोग जब इसको गालियां दे रहे हैं तो धैर्य को धारण करके वह सुन रहा है अच्छा नारायण एक बात ध्यान देने लायक ये भी है कि कई बार अपने से कोई बड़ा व्यक्ति सामर्थ वाला यदि हमको गाली दे तो हम तब भी सहते हैं बोलते कुछ नहीं कि सोचते हैं बोलेंगे तो पिटाई करेगा तो और खतरा है या किसी से यदि हमको लाभ मिलने वाला होता है लाभ मिलने वाला होता है तो हम जानते हैं कि यदि इसको कुछ बोलेंगे तो व्यापार में घाटा हो जाएगा ये तो इतने का लाश कर देगा हमारा तब भी हम नहीं बोलते हैं चुपचाप सह लेते हैं अंदर तो पीड़ा होती है तो हम सह लेते हैं अथवा कई बार ऐसा भी होता है कि वो हमारे मर्म को जानता है मर्मभेदी है हमारा और वो गाली दे रहा है तो हंसकर कहते ठीक है आप प्रेम मानते हो इसलिए तो बोल रहे हो जानता है सोचता है मौका मिलेगा तब मैं बताऊंगा इसको अभी नहीं क्योंकि हमारा मर्म भेदी है तब भी हम सह लेते हैं तो लाभ के कारण यदि हम सह रहे हैं तो वह सहना कोई सहना नहीं है अपनी अब कीर्ति के कारण यदि हम सह रहे हैं कि लोग हमें क्या कहेंगे यह हमारे भेद को खोल देगा तब भी वो सहना सहना नहीं है उससे अध्यात्म नहीं मिलेगा आपको अध्यात्म देखो मैं निवेदन करूं वर्षा में हम इसलिए भीग रहे हैं कि हमारे पास छाता नहीं है या हमारे पास साधन नहीं है तो पीड़ा भी है कि अगर हमारे पास साधन होते तो मैं भीगता नहीं आज पता नहीं विधाता हमसे नाराज है कि हमको साधन नहीं दिया हमको भटकना पड़ रहा है तो ये जो सहना है इससे अध्यात्म नहीं बनेगा इससे आपको परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी किंतु तो एक व्यक्ति वर्षा भी सहन कर रहा है सर्दी भी सहन कर रहा है गर्मी भी सहन कर रहा है कहता यह तित्षा है इससे परमात्मा की प्राप्ति होगी तो इससे अंत पवित्र हो जाएगा ये तप से ये किसी का नाम तो तप है न? ये तप इसलिए कर रहा है कि हमारा अंतकरण पवित्र हो जाए उद्देश्य क्या है क्रिया का तो ये जो महाराज भिक्षुक जी हैं के नित भिक्षुणा गीतम परिभूतेन दुर्जन ही ये दुर्जनों से घिरे हुए भिक्षुक जी जब इनको दुर्जन गाली देते हैं तो धृत युक्तन स्मरता विपाकम निज कर्मणाम विपाक को सहन करता है जो उनकी कठोर वाणी है किंतु कठोर वाणी सहन करते समय उसको पता है क्या लगता है उसको लगता है कि सामने वाला बिचारा यंत्र है सामने वाला विचारा यंत्र यंत है इसके अंदर जो बोला जा रहा है वो हमारे कर्मों का ही विपाक है कर्मों का विपाक का ही अभिप्राय कि जो हमने बोया है वही तो हम काट रहे हैं अरे भाई कभी हमने भी ऐसे गलत काम बोए हैं इसमें इसका क्या दोष है मैं कई बार लोगों से प्रश्न करता हूं कि मानो वृंदावन से हम आपको बांके बिहारी का प्रसाद भेजें मैं तो विनोद करता हूं कि ऐसी आशा मत कीजिएगा कि मैं भेजूंगा क्यों बात यह है वो बचपन से हमको फक्कर साधुओं के साथ रहने का संस्कार पड़ा तो जो बचपन में संस्कार पड़ जाते हैं हमने देखा 25 साल तक की उम्र में जो संस्कार पड़ गए वो फिर जीवन भर रहते हैं इसलिए 25 साल तक की उम्र को संवारना बहुत जरूरी है अब मैं बहुत प्रयास करता हूं ऐसा नहीं कि नहीं करता हूं क्योंकि सेवक का जीवन थोड़ा अलग है मैं हूं सेवक अपने आराध्य गुरुदेव का तो मैं चाहता हूं कि शरीर से जितनी कुशलता से सेवा हो जाए उतनी करूं किंतु मैं लाचार हूं मैंने बहुत प्रयास किया किंतु लाचार है वो कुशलता नहीं आ पाती है क्योंकि बचपन से ऐसे महात्माओं के साथ रहे जिनको व्यवहार का लगभग बोध ही नहीं था वो व्यवहार जगत से बिल्कुल ऊपर उठे हुए अब वो तो किसी को कभी कुछ भेजने वाले नहीं भेजने वाले तो क्या वो किसी से यह भी पूछने वाले नहीं कि तुम स्वस्थ हो कि नहीं आत्मा राम आत्मकाम में रमण हुए तो किसी से पूछते ही नहीं कैसे हो तो मैं इतने वर्ष सेवा में रहा उन्होंने कभी नहीं पूछा होगा कि तूने रोटी खाई कि नहीं खाई कभी पूछा ही नहीं मेरे से बीमार हूं तो दवा लिया कि नहीं लिया उनने पूछा ही नहीं हमसे ना कभी टेलीफोन की डायरी बनाना ना किसी को फोन करना न कभी यात्रा बनाना वो तो यात्रा भी नहीं बनाते थे कोई कहे कि महाराज हम को स्मरण है हमारे श्री हरिभा जी ने रसवाला जी ने एक बार उनको यहां लेकर के आ गए पूज्य स्वामी गोविंदानंद जी तो उन्होंने कहा महाराज जी की यहां के लिए टाइम दो बो टाइम है मैं नहीं देता हूं वो तो जिस समय मूड आया चल पड़े तो हमारे श्री बच्चू भाई भी बड़े मुंह फट थे एकदम उन्होंने कहा महाराज जी हम भी जो टाइम नहीं देते उनको भी हम यहां टाइम नहीं देते क्योंकि यहां भी टाइम पहले से निर्धारित है सबका वो तो गोविंदा जी महाराज सबके कहने पर उनको टाइम यहां दिया गया था तो बोले कि जो हमको पहले से टाइम नहीं देता मैं उसको यहां टाइम नहीं देता हूं बोलने का वो उसको यहां उसी को टाइम मिलता है जो पहले से टाइम निर्धारित हो उस पर आए तो मैं निवेदन कर था वो संस्कार जो बचपन में पड़े वो अभी सुव्यवस्थित है प्रयास करने पर भी वो संस्कार रहते ही है तो मैं निवेदन करा था मानो हम उदाहरण के लिए वृंदावन से आपको प्रसाद भेजे बांके बिहारी का और कोई व्यक्ति लेकर के आए जो आपके पास हुआ प्रसाद भेजे और आप उस प्रसाद का पान करो तो आपको लगे कि अच्छा हुआ प्रसाद आ गया तो टेलीफोन करके धन्यवाद किसको दोगे मेरे को कि लाने वाले को मेरे को दोगे अरे भाई जैसे मैं झूठ मूठ के भेज रहा हूं वैसे झूठ मूठ के धन्यवाद भी दे दो क्या दिक्कत है तो आप निश्चित रूप से भेजने वाले को मेरे को धन्यवाद दोगे कि आपने अच्छा किया प्रसाद भेज दिया आपको धन्यवाद है तो याद रखिएगा जो आपको सुख दुख देता हुआ नजर आ रहा है गालियां और प्रशंसा देता हुआ नजर आ रहा है आप केवल उसको कोरियर मैन मानो वो दूसरा कुछ नहीं है पीछे से जो सप्लाई हो रही है अब उस डब्बे में चाहे तो मिठाई भेज दे भे, भेजने वाला और चाहे तो कुछ गड़बड़ भेज दे तो ये जो निश्चित रूप से ये ध्यान देने लायक निज कर्मणाम विपाकम स्मरता जब सामने वाला उसको कोई गाली देता है सामने वाला कुछ कड़वा बोलता है सामने वाला उसकी उपेक्षा करता है तो दृष्टि उस पर नहीं जाती दृष्टि अपने कर्मों पर जाती है निज कर्मणाम ये देखो अपने को भी होना चाहिए जब हमारी कोई निंदा करे हमें कोई गाली दे क्योंकि नारायण सामने वाले में क्या सामर्थ है कि वो कुछ दे सके अभी आप जब सुनेंगे ये तो भूमिका है उससे हम लोग वक्ताओं की गड़बड़ी होती है वक्ता लोग जो विषय दिया जाता है उसकी भूमिका ही में समय निकाल देते हैं मूल विषय तो होते होते तो टाइम पूरा हो जाता है मूल विषय आते आते कि तो मैं प्रयास करूंगा कि मूल विषय भी, भी पूरा आपके सामने रख सकूं एक ही अध्याय है साठ बासठ श्लोक है तो निज कर्मणाम विपाकम अपने कर्मों का ही विपाक है क्योंकि भाई बात यह है कि जो भी दुख मिलता है प्रारब्ध माने क्या क्रियामान कर्म जो हमारे हैं वही संचित हुए हैं क्रियामान कर्म जो हम कर रहे हैं ये जो समय जो हम कर रहे हैं वही क्रियमाण कर्म हमारे खाते में संचित हुए और जो हमको भोगने के लिए मिले हैं सामने जिनको हम भोग रहे हैं उसी का नाम प्रारब्ध है तो सुख भोग रहे या दुख भोग रहे हैं अब कई बार हम देखते हैं अच्छे से अच्छे डॉक्टर हमको कई केसर से पता है जो प्रसिद्ध डॉक्टर उन्होंने अगर पचास आदमी का ऑपरेशन किया है तो 50 में 49 उसके ऑपरेशन सफल हुए और एक ऐसा ऑपरेशन बिगड़ गया कि कुछ पूछो नहीं तो उसने जानबूझकर नहीं बिगाड़ा है अब तेरे भाग्य में वो पीड़ा बदी ही है तो क्या कर सकता है बेचारा वो कोई जानबूझकर थोड़ी करता है कि हमारा ये ऑपरेशन बिगड़ जाए या इसको पीड़ा हो जाए वो तुम्हारे कर्म ने ही वो ऑपरेशन बिगाड़ दिया अब वो कर्म ने ऑपरेशन बिगाड़ दिया और आप गलती देते घूम रहे हो उनको उस बिचारे को पता भी नहीं होता है कि हमने कोई असावधानी की क्योंकि पूरी सावधानी से काम करता है वो तो ये निश्चित रूप से हमारा कर्म का ही प्रतिफल है जो उसके माध्यम से सफल हो रहा है हम घरों में देखते हैं कई बार एक व्यक्ति है सबको तो दुख देता है किंतु तो एक व्यक्ति को बड़ा सुख देता है वो अब हमको लगता है कमाल की बात है ये सबको दुख सुख दे दुख दे रहा है मुझे सुख दे रहा है या कई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि देख रहे मारे सबको सुख देते हैं एक व्यक्ति को दुख देते हैं उसको भाते ही नहीं उस विचारे का दोष नहीं है दोष अपने कर्मों का है हमने जैसे जैसे कर्म किए हैं है या वह दर्शन करते हैं और इस दर्शन के कारण धृत युक्तें धारणा से पूर्ण है हिलते नहीं है पीड़ा नहीं होती द्वेश नहीं करते गाली देने वाले के प्रति द्वेष का प्रादुर्भाव नहीं होता है तुमने तो निवेदन करा था देखिए जीवन में धारणा ये है वैसे तो कई युक्तियां आपको मन को प्रबुद्ध बनाने की यहां की गई है भिक्षु गीत ने मन का ही खेल है तो कैसे कैसे युक्ति से महाराज इस भिखारी ने अपने मन को संभाला है उस सारी युक्तियों का यहां वर्णन किया है एक युक्ति भी अपने हम हमारा जीवन में उतारने काम बन गया पहली युक्ति तो यह है कि जब हमारे पास में कड़ुई वाणी आए कड़वा व्यवहार आए सामने वाले से तो आप सामने वाले का सामने वाले को दोषी मत समझ करके अपने कर्म का ही प्रतिफल समझ करके उसको भोग लो क्योंकि नारायण अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम अवश्य में वो भोगतव्यम यह गीता का वाक्य आपको स्मरण ही है तो शुभ या अशुभ सुब जो कर्म भी हम भोग रहे हैं ये हमारे कर्म का प्रतिफल है किसी सामने वाले का दोष नहीं है इसमें अगर आपसे किसी से कोई पूछ दे कि आप दुखी क्यों हो तो आप दूसरे का नाम तुरंत बता दोगे लिस्ट में रहता है कि हमको उसने दुख दिया हमको उसने दुख दिया हमको उसने दुख दिया हमने एक सज्जन को कहा कि आपको किस किसने दुख दिया जरा आप लिस्ट बना के लाओ उन्होंने 108 की माला तैयार की हमको लिख कर दिया जहां स्कूल में पढ़े थे वहां से लेकर के उस लिस्ट में पत्नी भी थी उनकी फिर हमने कहा कि बाबरे तुमने दूसरी ओर ध्यान नहीं दिया अध्यापक की गलती तुमने उन्हें लिखा था कि अध्यापक ने हमको बहुत गाली दी बहुत मारा तो हमने कहा पढ़ाया तो उससे तुमको लाभ नहीं मिला तुमने एक पक्ष ही क्यों देखा तो मैं निवेदन करा था अधिकतर हम लोग यही देखते हैं किस किस ने हमको यह दिया एक सिद्धांत धारण करें अपने जीवन में को न काह सुख दुख कर दाता निज कृत कर्म भोग सब भ्राता तुलसीदाजी महाराज ने तो गजब ढाया भरत जी महाराज जब आए न और विलख विलख करके रोने लगे माताजी को भी दोष दे रहे थे के, के मैया को किंतु गुरुजनों का क्या कहना मैं निवेदन करूं कोई ना कोई अपने जीवन में गुरुजन तो रहने चाहिए आ जिनके सामने अपने भाव अभिव्यक्त करें अगर संसारी के प्रति सामने भाव अभिव्यक्त करोगे तो और आग लगा देगा अगर किसी संत के सामने अपनी पीड़ा व्यक्त करोगे तो तुरंत संवार देगा भरत जी महाराज विलख करके कहा गुरुजी गुरुजी ये सारा दोष मेरी मां का है वो बांध क्यों नहीं हो गई हमारे गुरुजी कहते हैं वर्शिष्ट जी महाराज सुन हु भरत भावी प्रबल सुनहु भरत भावी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ हानि लाभ जीवन मरण यश अपजस विधिहाथ काम पूरा हो गया इस, इस वाक्य ने सारे लोगों के साथ द्वेश समाप्त इस वाक्य ने तो क्रांति कर दी भरत के जीवन ने सुन हो भरत भावी प्रबल विलखी कहो मुनिनाथ हानि लाभ जीवन मरण यश अपजस विधिहांत ये भी कर्म विपाकम एक कर्म विपाक ही है विधिहांत माने कर्म विपाप विपाकम कर्म का जिनके पास में हिस्सा है मारा भाव है कि क्या करना है उनको बड़ी आयुक्ति तो ये है मन को संवारने के लिए कैसी कोई पीड़ा दे रहा हो काम बन गया आप ये चिंतन करने लगेंगे उसके प्रति द्वेष समाप्त तो हो गया अब हमारे ठाकुर जी कहते हैं अवंतिस दुदक कस्िद एक अवंति का अवंतिकापुरी है वहां कोई पंडित जी रहते थे और वो पंडित जी महाराज दुझा शब्द का प्रयोग है ये पंडित जी महाराज धनशाली थे बहुत संपत्ति थी उनके पास में मैं निवेदन करूं किसी सन्यासी के पास में बहुत ज्यादा संपत्ति हो कोई ब्राह्मण के पास में बहुत ज्यादा संपत्ति हो तो बुरा मत मानिएगा वो कहीं ना कहीं गड़बड़ है अगर गड़बड़ ना हो तो वो संग्रह कर ही नहीं सकता है अगर उस अपने सही ढंग से उसका उस, अपना कुछ नहीं होगा सन्यासी का अपना कुछ भी नहीं होता है ब्राह्मण का महाराज ब्राह्मण का तो केवल धन जो है वह ज्ञान है ज्ञान उसका धन है वैराग्य उसका धन है तितिक्षा उसका धन है बहुत गाड़ी और बहुत बंगले और बहुत फैक्ट्रियां हैं तो उसका वो धन नहीं है हमारे सुखदेव जी महाराज कहते हैं ठाकुर जी सुना रहे हैं कि अवंतिकापुरी में एक ब्राह्मण देवता रहते हैं कैसे हैं बोले वार्ता ही कदरियस्तु कामी लुब्धोति कोपना ठाकुर जी ने बता भी दिया कि उपनिधि जी ने धन कैसे कमाया धन कमाया है वार्ता वार्तावृत्ति से यह वार्तावृत्ति जो है ये केवल वैश्य के लिए है ब्राह्मण के लिए नहीं है श्रीमद भागवत महापुराण में दसम स्कंद में जाट श्री गोविंद ने हमारे जीवन धन्य गिरिराज जी महाराज की पूजा कराई तो उन्होंने कहा कि हम वैश्य हैं और वैश्य के चार काम होते हैं कृषि गोरक्षा वाणिज्यम कुशीदम धर्म उच्चते खेती करना व्यापार करना और गायों की रक्षा करना और ब्याज में पैसा उठाना ये जो ब्याज में पैसा उठा करके खाना है ये ब्राह्मण के लिए नहीं वैश्य के लिए ब्राह्मण को तो ब्याज का पैसा खाना ही नहीं चाहिए ये ब्राह्मण के लिए बिल्कुल नहीं है अच्छा महाराज ये इन्होंने वार्ता वार्तावृत्ति से धन कमाया धन बहुत था पंडित जी के पास में तुम्हारा ये व्यक्ति ये था कदर ये किसे कहते हैं आज मैं टीका पढ़ रहा था आत्मान धर्म कृत्यम च पुत्र पीडयन देवान देवता अतिथि वृत्यश्च सकदर इति स्मरता। धन अपने पास में हो किंतु वह धन का उपयोग अपने लिए न करे आत्मान अपने लिए न करें आप लोगों को शायद भर में ऐसे लोग आपने नहीं देखे होंगे जो धन का प्रयोग अपने लिए भी न करें अपने को भी पीड़ा दे ये शरीर गांव का है गांव में पैदा हुआ तो करीब हमको लगता है छह सात किलोमीटर हम लोग पैदल जाके गा पड़े गांव कक्षा पांच तक वहां कोई साधन भी नहीं था तो एक जो हमारे अध्यापक थे से हमारे रिश्ते में लगते थे वो ऐसा कंजूस आज तक हमने नहीं देखा आप लोगों ने देखा हो तो देखा हो वो ऐसे कंजूस थे कि जूता जो थे ना उनके वो जूता पहनकर अध्यापक जाते नहीं थे स्कूल जूता हाथ में लेके जाते थे और जब वहां स्कूल में पहुंच जाते थे तो वहां पहन लेते थे लोगों ने उनसे पूछा कि आप जूता पहन करके क्यों नहीं आते रास्ते में हाथ में लेके क्यों आते हो बोले जूता अगर हाथ में नहीं लेके आएंगे तो जूता घिस जाएंगे तो जल्दी टूट जाएंगे इसका नाम कदर ही है इसका नाम ही कदर ही है। पैसा बहुत है किंतु उसने कभी अपने लिए उपयोग के लिए सामग्री खरीदी नहीं आत्मानम और इतना ही नहीं न कभी धर्म कृत्य में लगाया कि चलो कई लोग ऐसे होते हैं हमारे संपर्क में कई ऐसे सज्जन हैं कि अपने यदि यात्रा करनी होगी तो स्लीपर क्लास में करेंगे किंतु तो किसी साधु को यदि भेजना होगा उनको तो कभी स्लीपर क्लास में नहीं भेजेंगे महाराज उनको भेजेंगे कि तो प्लेन से भेजेंगे और कि तो एसी में फर्स्ट फस, एसी में भेजेंगे अपने लिए खर्चा नहीं करते किन्तु तो धर्म में कम से कम लगाते हैं तो ये कदर ये नहीं है भाई अपने लिए लगाकर धर्म में लगा रहे हैं। अच्छा ये व्यक्ति न तो अपने लिए खर्चा करता है न धर्म में लगाता है और न ही पुत्र दारांश न अपने बच्चों को देता है और पीड़ा और देता है न देवताओं और अतिथियों का तो स्वागत करता ही नहीं है और वृत्यों को तुम्हारा तीन दिन पुरानी सब्जी खिलाता है वृत्ंश इसी का नाम कदर ही है तो नारायण कदर ये था ये कामी भी था और लोभी भी था उनकी वृत्ति यही थी वार्ता वृत्ति थी वार्ता वृत्ति कदर यस्तु कामी लुब्धोतिकोपना कोपन मानी ज्यादा क्रोध करने वाला था बाद में इसका धन चला गया क्योंकि तो धन चला ही जाएगा धन का स्वभाव है जब धन चला गया तो लोगों ने इसकी उपेक्षा कर दी सब परिवार वालों ने बहुत इसकी उपेक्षा हुई तब यह गीत गाता है उसी का नाम भिक्षु गीत है बहुत आनंद से गाता है उसकी चर्चा अब हम क्रमश करेंगे अंत में अपने आराध्य के जीवन में जो जो गुण हैं स्वयं शक्ति आदि के वह गुण हमारे जीवन में भी उतरें इसलिए उनके किसी चरणों में बार बार प्रार्थना करते हैं कि हमारी मति हमारी रति हमारी गति बस उन्हीं के चरणों में बनी रहे इसी प्रार्थना के साथ ये उनकी वाणी उन्हीं के पावन पवित्र चरणारविंदों में समर्पित बोलो भक्त भगवान की जय सद गुरुदेव भगवान की जय नमो पार्वती पत हर हर महान हर हर महाने हर हर महान हरिओ हर ज महाराज जी के पुण्य चरणों में वंदन आज 614 गुरुवार दिनांक चौदह जुलाई कल प्रातः जैसे हम जानते हैं गुरु पूर्णिमा का विशेष रूप से उत्सव मनाया जाएगा जिसमें कई संत विद्वान पधारेंगे आचार्य पधारेंगे सभी के दर्शन और आशीर्वचन का विशेष कार्यक्रम साढ़े सात से साढ़े नौ प्रातः होगा जिसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप उपस्थित रहकर संतों के आशीर्वाद लें महाराज जी ने बड़ी कृपा की है दिनांक 17 से 20 सायं 6.30 से 7.30 के दरमियान परम पुज्य श्रवणान जी महाराज द्वारा भागवत धर्म इस विषय पर 6.30 से 7.30 का प्रवचन होगा इसका भी जरूर से आप लाभ लें जो स्वामी श्री प्रेमपुरी आश्रम ट्रस्ट के अंतर्गत होगा दिनांक 17 से 20, साय 6.30 से साढ़े आज के श्रेय स्मृति के यजमान है श्रीमती विमला बेन चिमनलाल मेहता की ओर से श्री चिमनलाल के मेहता की सुति में तथा श्री अमृतलाल के मणियार की ओर से श्रीमती कमलाबेन मणियार की सुति में आप ही आपके परिवार के सदस्य यहाँ उपस्थित हो तो पूज्य महाराज जी से आशीर्वाद एवं प्रसाद ग्रहण करे अब शांति पाठ होगा हरिओम ओ पू मद पूर्ण मिद पूर्णा पूर्ण मुदच्यते पूर्ण शांति शांति शा हरि ओं नमः हरि हरी